संवेदनाओ संवेदनाओ के पंख की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है ललित निबंध एक फूल खिलना चाहता है निबंधकार गोविंद कुमार गुंजन हवा में कसमसाहट सी महसूस होती है भीतर कुछ कसकता है एक कातरता एक उद्वेग और क्रांति मन पर छाई हुई है मैं खिड़की खोलकर देखता हूँ तो उस हवेली के पीछे का उजाड़ हिस्सा नजरों में छा जा जाता है वह हवेली पिछले कई सालों से बंद थी उसके ऊपरी गुम्बदों में कबूतरों ने घर बना लिया था गांव से दूर एकाकी इस हवेली के आसपास की खाली जगह में घास पात जरूर उगा हुआ था पर वक्त के साथ वह सब कुछ सूख चुका था पिछले एक दो सालों में तो ठीक से बारिश का पानी तक नहीं मिला था इसलिए और भी अजीब सी सीरानी छा चुकी थी मैंने सुबह इस हवेली को खुलवाया था एक मजदूर सफाई के लिए लगाया था वह सफाई में व्यस्त था और मैं मैं कुर्सी पर पड़े पड़े कुछ पढ़ रहा था सांसों में कुछ कसैली गंध आ रही थी मन पढ़ने में नहीं लग रहा था दोपहर का समय था मैंने, मैंने खिड़की खोली तो हवेली के पीछे का उजाड़ मैदान नजर आया दूर एक पहाड़ी दिखती थी आसपास कुछ पेड़ थे जिनके पत्तों की चमक खो चुकी थी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था वातावरण में एक अलग तरह की गंध फैली थी अचानक, अचानक मेरी दृष्टि मैदान द्रिश्टी, द्रिश्टी, के एक, एक कोने में गई, जहाँ एक पौधा वातावरण से अनजान हरियाली चादर, चादर ओढ़कर मुस्कुरा रहा था उसकी, उसकी शाख पर एक, एक अध कली नींद से हुई थी। लगता था यह कली अभी अपना पूरा मुंह खोलकर जम्हाई लेगी और अपनी आंखें खोल देगी मैंने देखा उस पौधे की पत्तियां उस कली पर अपनी हरी चादर से छाया कर रही थी पौधे की शाखाओं में एक चौकस सजगता थी वहां एक फूल का जन्म होने वाला था एक अतिरिक्त देखभाल में पत्तियां सजगता से उस कली को संभाल रही थी मुझे उन पत्तियों में एक तालबद्ध नादपूर्ण और नाद पूर्ण और निनादित होती लगी मैं चकित हुआ मैंने देखा है कि इस प्रकार नए बच्चे के जन्म पर चिंतित एक गरीब परिवार में घबराहट व्याप्त रहती है मैंने बिना स्वागत के जन्म लेते हुए मनुष्य के बच्चों को भी देखा है कांसे की थाली बजा बच्चे के जन्म की खुशी मनाती हुई मानवी खुशी का और खोखली हाड़ मांस की पुतलियों की दुर्दशा होते हुए भी देखा है ऐसे में बच्चे का जन्म किसी खुशी का नहीं संताप की स्तब्धता का रूप ले लेता है मुझे इतना झकझोरा है इस सच ने मनुष्य के जन्म तक को इतना अवांछित समझने वाली इस दुनिया में कई बार मनुष्य की गरिमा पर मुझे अपना भरोसा बनाए रखना तक कठिन जान पड़ा है ऐसी दुनिया में एक फूल के जन्म को लेकर किसी पौधे की शाखाओं और पत्तियों में एक ऐसी ध्रतिमान और लालसाहीन ललक पाकर मैं मनुष्य होने की अनुभूति का सुखद पारितोषिक पा गया मैं निहाल हो रहा था इस नज़ारे पर सचमुच सचमुच यहाँ विलक्षण अनुभूति थी मैं हवेली का दरवाजा खोलकर उस पौधे के पास जा पहुंचा। मैं उसके पास जमीन पर बैठ गया मैं उस उसमा को अपनी सांसों से छूना चाहता था मैं सूरज की किरणों में उस कलिका के प्रसव हेतु आकाश मार्ग से उतरती हुई सावित्री रूपी ममता मई धाय को आते हुए देख रहा था मैंने उस कलिका को धारण कर रही डाली की आभा को देखा उसका प्रभास ललाम था। उस हरित से कलिका का बदन ढांप रखा था वहाँ फूल खिलना चाह रहा था यह चाहत बड़ी प्यारी थी मैं उसके पास बैठकर कर वाचन करने लगा मैं उस फूल का स्वागत कर रहा था जो अभी अभी चटकेगा और इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी नगण्यता सी उपस्थिति दर्ज कराएगा। उसकी नगण्यता उसकी अल्पता नहीं ब्रह्मांड की विशालता का एक निर्मम नियम मात्र है जिसमें नगण्य होते हुए भी उस एक फूल की महिमा कम नहीं होगी उसका पराग उसका सौरभ उसकी गंध हवाओं की गोद में खेलेगी और आकाश छू जाएगी उसे कोई नहीं जानेगा पर वह अपनी अल्पज्ञता में ही अपनी पहचान स्वयं करेगी और अपने निर्वाण को प्राप्त होगी उस फूल का खिलना व्यर्थ नहीं जाएगा इतना मुझे विश्वास है इसलिए मैं उसके जन्म के क्षणों का साक्षी होने और इस ब्रह्मांड में उसके आगमन का स्वागत करने हेतु तत्पर बैठा हूँ इधर हवाओं में कसैली सी गंध फैली हुई है यह गंध बारूद की गंध है धरती पर हर पल हर क्षण कहीं न कहीं कोई युद्ध चल रहा है मिसाइलें दागी जा रही हैं। परमाणु परीक्षण हो रहे हैं घातक बीमारियों के जीवाणुओं को भी हथियार बनाकर आदमी के भीतर बैठा राक्षस अठास कर रहा है मासूमियत घबरा रही है कोमलताएं कांप रही हैं, सुंदरताएं मुरझाए जा रही है संवेदनाए मुरछित हैं। कोई दैत्य अपने विशाल पैरों के नीचे चींटियों की तरह जिंदगियों को कुचलता हुआ चला जा रहा है ऐसे में अपनी दुनिया से अनजान या नन्हा सा फूल खिलना चाह रहा है आखिर क्यों मैं उस फूल से पूछता हूँ तुम यहाँ क्यों खिलना चाहते हो क्या तुम्हें पता है कि जिस बिरानी में, में तुम, तुम अपना सौंदर्य, सौंदर्य रूप, रूप रस, रस और गंध, गंध लेकर पल, भर, पल के भर के लिए खिलना चाहते हो, हो क्या, क्या वहाँ किसी के, के पास उस, उस एक, एक पल का मोल समझने का मादा भी है या नहीं है क्या तुम्हें पता है हवाओं में उड़ती हुई यह राख किसी चूल्हे से नहीं किसी श्मशान से चली आ रही है तुम्हारे जन्म, जन्म से पहले, पहले अपनी श्मशानी बारूदी राख के द्वारा तुम्हारा अभिषेक करने वाला तो मृत्युकामी तो संसार तुम्हारे जन्म, जन्म के लिए जरा भी उत्सुक नहीं लगता फिर तुम, तुम क्यों खिलना चाहते हो क्या तुम्हें यहाँ खिलते हुए डर नहीं लगता मुझे याद आता है बचपन में कब्रिस्तानों और शमशान के संबंध में जो बालोचित उत्सुकताएं और कल्पनाएं मन में हुआ करती थी उसके चलते एक अजीब सा भय लगता था एक बार स्कूल के दिनों में कुछ साहसी सहपाठियों के साथ चुपचाप किसी सुनी सी दोपहरी में एक कब्रिस्तान में जाकर डरते डरते भीतर झांकने जाने की भी याद है सफेद पुती हुई कब्रों की आड़ में कहीं कोई भूत या प्रेत छिपे होने के भ्रम और कल्पना की उत्तेजित पराकाष्ठा में भीतर जो थरथराहट हुई और डर से भागते हुए बच्चों के होठों से जो किलकारी फूट रही थी उसकी अनुभूति आज भी शब्दाती मालूम होती है आज आज जब यह कब्रिस्तान धरती पर सब दूर फैलता जा रहा है और युद्ध की मदिरा से मत मनुष्य दुनिया में तबाही का तांडव करने में धुत है ऐसे में क्या इस फूल को खिलते हुए कोई डर लगेगा मैं यह सोचते हुए व्याकुल हो रहा हूँ सहसा मैंने देखा वह पौधा हिला उसकी, उसकी भीतर, भीतर से, से, से मुझे आवाज सुनाई दी वह हंस रहा था उसने, उसने मुझसे पूछा तुम इतने भयभीत क्यों हो? क्या, क्या तुम्हें एक, एक फूल के खिलने में, में, में जिंदगी की उष्मा, उसकी, उसकी, उसकी सुगंध में प्यार की अमरता और इस चटकदार छोटी सी रंगीन खुशी की ताकत महसूस नहीं होती मैंने सुना वह अत फूल कह रहा था, था हाँ, हाँ, हाँ मैं, मैं समुचा खिल जाना, जाना चाहता हूँ मेरे, मेरे लिए जिंदगी का मतलब लब लब लब एक क्षण है एक भरा पूरा क्षण उसमें, उसमें कुछ रिक्त नहीं है इतना भरा हुआ क्षण है जिंदगी का जिसमें मृत्यु के विचारों को भी घुसने का अवकाश नहीं है मैं इस भरे पूरे क्षण का उत्सव हूँ मैं एक, एक उल्लास हूँ जिंदा होने का इसके अलावा उल्लास के लिए और कौन सा बड़ा कारण चाहिए मैंने कहा इस उल्लास को ही तो महसूस करते हुए मैं चिंतित हूँ और इस, इस रंगीन उल्लास से भरे हुए क्षण को खरोंच डालने के लिए बढ़ रहे भादे बर्फीले भादे हाथों की क्रूरता भरी मजबूती को महसूस करते, करते हुए मैं निरंतर, निरंतर चिंतित हु क्या, क्या तुम्हे तुम्हें यह सब नहीं पता, नहीं पता? इतनी बेफिक्री और इतनी बेखौफी में तुम भला कैसे खिल सकते हो इस भयानक समय में तुम कैसे खिलोगे रक्तपान के लिए मुंह फाड़कर आगे बढ़ते हुए पिशाचों के सामने तुम अपनी मुस्कान का एक पल रखकर आखिर क्या साबित करना चाहते हो मुझे तुम्हारे खिलने का कोई तो कारण बताओ इस बार उस पौधे के भीतर से ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरी आवाज आई जमीन पर बीछी हुई रेत की एक कंकड़ी मेरे पैर में चुभी तो, तो उसने, उसने मुझसे पूछा पता है यह रेत क्या है मैं उसके सवाल पर अचक मैंने कहा रेत है और क्या सिर्फ रेत ही तो है ये मुझे उस पौधे के भीतर से हंसी की धमक सुनाई दी। वह बोला यह जितनी भी रेत के कण हैं, कभी ये पर्वत थे इस धरती पर बहने वाले पानी की धाराओं ने इन पर्वतों को शताब्दियों तक काट काट करण कण रेत बना डाला है पानी जितना कोमल है उतना ही ज्यादा कठोर भी है वह पर्वतों को काटने वाली सबसे बड़ी कुल्हाड़ी है परंतु तुम्हें कोमलता की ताकत का अंदाजा नहीं है इसलिए तुम्हें कोमलता के कुचल जाने का भय लगता है यही कोमलता, कोमलता तो, तो कुचल कुचल, कुचल कर, कर फिर, फिर जन्म, जन्म लेती है घास के मैदानों को युद्धांत बहादुरो के अशुओं ने कितनी बार कुचला है पर हर, हर बारिश, बारिश में वही घास हमें गर्व, गर्व से सिर ताने खड़ी मिलती है उसे मिटाया नहीं जा सकता आखिर क्यों क्या कभी, कभी बारूद ऐसी चूर, चूर चूर किया गया, गया कोई पर्वत फिर, फिर उसी जगह दोबारा उठकर खड़ा, खड़ा हो पाता है, है, है एक, एक बार ध्वस्त होकर पर्वत की, की विशालता कठोरता और ताकत फिर खड़ी नहीं हो सकती हाँ तुम कोमल कोपलों को ध्वस्त कर दो कुछ दिनों बाद वैसी ही हरी भरी और तनी हुई वही मुस्कुराती हुई मिलेगी आखिर क्यों मैं ध्यान से सुन रहा था वह आवाज एक मामूली से पौधे के भीतर से आ रही थी सुंदरता और कोमलता जिंदगी की ताकत है जिसमें बूते पर वह अमर रहती है और बार बार जन्म लेती है मृत्यु कभी जीवन को मिटा नहीं पाती क्योंकि मृत्यु का जन्म भी तो जीवन से ही होता है जन्म लेने के लिए जीवन चाहिए ये बारूद की गंध, ये मिसाइलों के धुए ये युद्ध ये नफरतें, ये हत्याएँ क्रूरताए ये सब मिलकर भी कभी रोक नहीं पाएंगी जिंदगी का कारवा मुझे फूल की पंखुरी से हीरे की कड़ी काटने वाली ताकत पर पूरा भरोसा है इसलिए हवाओं में लहराती हुई इन पराग ध्वजाओं के साथ मैं इस डाल पर फूल बनकर खिल जाना चाहता हूँ मैं समझ गया मैं समझ गया एक फूल खिलना चाहता है और यह भी समझ गया कि वह क्यों खिलना चाहता है अभी, आप, अभी सुन आप सुन रहे थे गोविंद कुमार गुंजन का ललित, ललित निबंध एक फूल, फूल खिलना चाहता है वाचक स्वर भारती परिमल